अपेंडिक्स सिक्स पेज नंबर वन थर्टी टू मोदी आप ही यहाँ आया था किसान ने स्वयं काम किया हामिद अपने आप को देखा हामिद अपने आप आया हामिद अपने घर गया हामिद उसके घर गया यह मेरा अपना बटुआ है